संक्षिप्त महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा तो विदुर जी का युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश धृतराष्ट्र ने पूछा युधिष्ठिर तुम नगर और प्रांत की समस्त प्रजाओं तथा तो भाइयों सहित कुशल थे तो हो न तुम्हारे आश्रम में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले मंत्री नौकर चाकर और गुरुजन निरोग है न क्या वे तुम्हारे राज्य में बेखटके रहते हैं क्या तुम प्राचीन से सेवित पुरानी रीत नीति का पालन करते हो अन्याय से तो अपना खजाना नहीं भरते शत्रु मित्र और उदासीन पुरुषों के साथ यथा योग्य बर्ताव करते हो ना, क्या तुम्हारे स्वभाव और बर्ताव में ब्राह्मण संतुष्ट रहते हैं पूर्वासी सेवक और स्वजनों की तो बात ही क्या शत्रुओं को भी तुम अपने सदव्यवहार से संतुष्ट रखते हो ना? क्या तुम श्रद्धा पितरों और देवताओं की पूजा तथा अन्न और जल के द्वारा अतिथियों का सत्कार करते हो? क्या तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण छत्री वैश्य शुद्र अथवा कुटुम्बीजन न्याय मार्ग का अवलंबन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं न स्त्री बालक और वृद्ध पुरुषों को दुख तो तो तो नहीं नहीं उठाना पड़ता, जीविका के के लिए भीख तो नहीं मांगते, तुम्हारे घर में बेटियों का आदर तो होता है ना? ये कहते हैं इस प्रकार कुशल समाचार पूछने पर बातचीत करने में कुशल न्यायवेता तथा तो रा, राजा युधिष्ठिर इस प्रकार कहा राजन मेरे यहाँ सब कुशल है आपके तप इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि सद्गुणों की वृद्धि तो हो रही है ना मेरी माता कुंती को आपकी सेवा सुषा करने में कुछ क्लेस तो नहीं होता क्या इनका सार्थक होगा मेरी बड़ी माता गांधारी देवी जो घोर तपस्या में संलग्न हो रही है युद्ध में मारे गए अपने महापराक्रमी पुत्रों के लिए कभी शोक तो नहीं करती पिताजी ये संजय तो कुशल पूर्वक तपस्या कर रहे है न इस समय विदुर जी कहा है वे अब तक नहीं दिखाई दिए। के इस प्रकार प्रश्न करने पर धृतराष्ट्र ने कहा, कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हैं उनके शरीर की नर्स नस, नस दिखाई देती है इस निर्जन मन में कभी कभी ब्राह्मणों को उनके दर्शन हो जाया करते हैं राजा धित्राठ इस प्रकार कही रहे थे कि मुख में पत्थर का टुकड़ा लिए जटाधारी विदुरजी दूर से आते दिखाई पड़े उनका नंग धड़ंग शरीर अत्यंत दुर्बल और वन की धूल मिट्टियों से भरा दिखाई देता था वे आश्रम की ओर देखकर कर सहसा लौट पड़े यद एक राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे पीछे दौड़े विदुरजी कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे इस प्रकार वे घोर जंगल की ओर भरने बढ़ते चले गए और युधिष्ठिर यह कहते हुए यत्न पूर्वक दौड़ते जा रहे थे कि विदुर जी मैं आपका परम प्रिय राजा युधिष्ठिर हूं आपके दर्शन के लिए आया हूं इस प्रकार अत्यंत निर्जन और एकांत वन में पहुंचकर कर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर जी एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए वे इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनके शरीर का ढांचा मात्र रह गया था फिर भी परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उन्हें पहचान लिया मैं युधिष्ठिर हूँ ऐसा कहते हुए उनके सामने जाकर खड़े हो गए साथ ही उन्होंने विदुर विदुर जी जी का सत्कार भी किया तदनंतर महात्मा एकाग्रचित्त होकर राजा युधिष्ठिर की ओर देखने लगे वे अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि में शरीर को शरीर में प्राणों को प्राणों में और इंद्रियों को इंद्रियों में मिलाकर उनके साथ एकाकार हो गए इस प्रकार अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए विदुर जी ने धर्मराज के शरीर में प्रवेश किया राजा ने देखा पूर्वत स्थिर और उनका शरीर भी पहले की वृक्ष के सहारे खड़ा हुआ है, किंतु अब उसमें चेतना नहीं रह गई है इसके विपरीत उन्होंने अपने में विशेष बल और अधिक गुणों का अनुभव किया अब उनके मन में विदुर जी के शरीर का दाह संस्कार करने की इच्छा हुई इतने में आकाशवाणी हुई राजन सन्यास धर्म का पालन करते थे अतः उनके शरीर का दाह न करो, यही सनातन धर्म है उन्हें नामक लोकों की प्राप्ति होगी, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर से लौट गए और उन्होंने राजा धित्राष्ट्र के पास जाकर उनसे सारी बातें बताई विदुर जी के देह त्याग का अद्भुत समाचार सुनकर तेजस्वी राजा धित्राष्ट्र तथा मसेन आदि सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ इसके बाद ने से कहा, अतिथि का भी सत्कार करना चाहिए इनके इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उनके दिए हुए फल मूल का भाइयों सहित भोजन किया तत्पश्चात सब लोगों ने वृक्षों के नीचे रहकर बहरात्रि व्यतीत की